नमस्कार दोस्तों आज के इस एक फनकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है यह कार्यक्रम मशहूर संगीतकार लेखक निर्देशक व फिल्म निर्माता ख्वाजा खुर्शीद अनवर को समर्पित है इनका जन्म 21 मार्च 1912 के दिन मियाँ पंजाब में हुआ था जो आज पाकिस्तान में है खुर्शीद साहब का इंतकाल 30 अक्टूबर उन्नीस के दिन लाहौर में हुआ था और उनकी पुण्यतिथि को देखते हुए

यह कार्यक्रम प्रस्तुत है उन पर कार्यक्रम की यह पहली कड़ी है जिसमें हम उनकी कुछ शुरुआती फिल्मों के गीत सुनेंगे और उनके बारे में बातचीत करेंगे। में खुशीद साहब का था। उनके नाना खान बहादुर डॉक्टर शेखता मोहम्मद वहा सिविल सर्जन थे शेख साहब की सबसे बड़ी बेटी की शादी मशहूर शायर दार्शनिक मोहम्मद इकबाल साहब से हुई थी

यानी इकबाल साहब उनके मौसा थे खुर्शीद साहब के पिता ख्वाजा फिरोजुद्दीन अहमद लाहौर के नामी बैरिस्टर थे वो बैरिस्टर होने के अलावा संगीत प्रेमी भी थे और उनके ग्रामोफोन रिकॉर्ड संग्रह जिसमें शास्त्रीय व अन्य गीत होते थे को सुन सुनकर ही खुर्शीद साहब बड़े हुए थे हर हफ्ते उनके घर पर संगीत की महफिलें होती थी जिसमें नामचीन कलाकार शिरकत करते थे

इस माहौल में खुशीद साहब का रुझान स्वतः ही शास्त्रीय संगीत की तरफ होने लगा बचपन में अपने नाना के पास वे रोहतक में भी रहे थे लोकगीतों का ज्ञान भी उन्हें इधर वे पंजाब में रहने के कारण मिला इसे देखते हुए खां साहब तवक्ल हुसैन ने उन्हें 1934 में शागिर्द बना लिया और उनकी विधिवत तालीम शुरू हो गई पढ़ाई में भी वे अच्छे थे

और लाहौर के मशहूर गवर्नमेंट कॉलेज में उन्हें दाखिला मिल गया था 1935 में मास्टर ऑफ फिलोसफिक कोर्स में वे प्रथम आए थे स्वतंत्रता संग्राम संबंधी गतिविधियों में भी आप जुड़ रहे थे जिसके कारण इंडियन सिविल सर्विस का इम्तिहान देने के बाद भी वे उसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाए क्योंकि अंग्रेजी सरकार को उनकी ब्रिटिश सरकार विरोधी व गतिविधियों से परेशानी थी

जब पंजाब यूनिवर्सिटी ने पुरस्कार वितरण समारोह किया तो जब उनको मास्टर ऑफ फिलोसफी के लिए गोल्ड मेडल देने के लिए नाम पढ़ा गया तो वो वहाँ उपस्थित ही नहीं थे यूनिवर्सिटी के अंग्रेज चांसलर जो पुरस्कार दे रहे थे ने तब कहा कि जो विद्यार्थी अपना पुरस्कार लेना ही भूल गया हो वो वास्तव में सच्चा फिलॉसफर है उन्नीस में ऑल इंडिया रेडियो के दिल्ली केंद्र में बतौर संगीत कार्यक्रम प्रोड्यूसर के तौर पर

खुशीद साहब ने पदभाग्रहण किया था वहाँ प्रसिद्ध फिल्म निर्माता अब्दुल रशीद कारदार के न्योते पर उन्होंने बम्बई के फिल्म उद्योग में शामिल होना स्वीकार किया कारदार साहब उस समय अपनी पंजाबी फिल्म कुड़माई बना रहे थे जिसके लिए उन्होंने खुशीद साहब को अनुबंधित किया था गायक जी दुरानी इस फिल्म में खुर्शीद साहब के सहायक संगीतकार थे इस फिल्म का निर्देशन जे नंदा ने किया था

और गीतों के बोल लिखे थे डीएन मधोक ने 29 अगस्त 1941 के दिन लाहौर के रीजेंट सिनेमा में रिलीज हुई ये फिल्म दहेज प्रथा पर आधारित थी इसे निषद प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया गया था और मुख्य कलाकारों में थे वास्ती जगदीश सेठी राधा रानी शांति जीवन गुलाब और वत्सला कुमठेकर अलाउद्दीन का एक विशेष किरदार भी इस फिल्म में था इस फिल्म के गीत काफी पसंद किए गए

फिल्म तो नहीं मिलती पर हाँ इसके कुछ गीत तो उपलब्ध हैं जो उस दौर में काफी पसंद किए गए थे इन्हीं में से एक सुंदर गीत हम अभी सुनेंगे जिसे गा रही हैं इकबाल बेगम और राजकुमारी जिसे बुकलेट के अनुसार राधा रानी और शांति पर फिल्माया गया था

इस तरह उनकी प्रस्ताव दिया था खुर्शीद साहब ने एक गीत घिर घिर आई बदरिया की धुन भी तैयार कर ली थी खुर्शीद साहब को यह बताया गया था कि इस फिल्म का निर्देशन भी जेके नंदा ही करेंगे

लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि मियां कारदार खुद इसे निर्देशित करने वाले हैं तो नाराज़ हो खुर्शीद साहब ने ये फिल्म छोड़ दी थी तब गीतकार डीएन एन मधोक साहब ने तैयार गीत की रिहर्सल में भाग लिया था और उन्होंने बड़ी चतुराई से खुर्शीद साहब की धुन नए अनुबंधित संगीतकार नौशाद साहब को दे दी थी जो इस फिल्म में उपयोग हुई और इस गीत को गाया था निर्मला देवी ने इस फिल्म के छूटने के बाद

खुर्शीद साहब ने दी संगीत दिया था उन्नीस की फिल्म इशारा के लिए जिसका निर्देशन जेके नंदा साहब ही कर रहे थे इस फिल्म के कलाकार थे पृथ्वीराज कपूर स्वर्णलता सुरैया सतीश जगदीश के एम सिंह वत्सला कुमठेकर मसूद और प्रतिमा देवी डी प्रोडक्शंस की इस फिल्म के गीत बहुत पसंद किए गए थे

यह पहली फिल्म थी जिसमें सुरैया ने खुशीद साहब के लिए गाया था एक बार सुरैया ने कहा था कि उनके सबसे पसंदीदा संगीतकार खुशीद अनवर साहब ही हैं आइए सुने इसी फिल्म इशारा का एक गीत सुरैया के स्वर में

फिल्म के लिए खुर्शीद साहब एक नई गायिका को भी फिल्मों में लाए थे इसका किस्सा मुझे खुर्शीद साहब के बेटे ख्वाजा इरफान अनवर ने एक बार बताया था कि पृथ्वीराज कपूर के मामा जुगल किशोर मेहरा जो ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ के निर्देशक थे खुर्शीद साहब के अच्छे दोस्त थे बाद में जुगल किशोर जी की शादी अनवरी बेगम से हो गई थी ये वही अनवरी बेगम है जिनकी शादी पहले रफ़ी गजनवी से हुई थी और जिनकी नातिन

सलमा आगा बाद में फिल्मों में आई थी लखनऊ में रहने वाली इन गायिका गौहर सुल्ताना को जुगल किशोर जी खुर्शीद साहब के पास लाए और उनका गायन खुर्शीद साहब को बहुत पसंद आया उन्होंने फिल्म के तीन गीत गौहर सुल्ताना जी से गवाए थे इसके बाद गौहर सुल्ताना जी की शादी ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में ही काम करने वाले हफीज जावेद से हो गई थी और इशारा गौहर जी के करियर की पहली और आखिरी फिल्म साबित हुई

उनकी क्या गायकी थी इसका अंदाज आप इशारा के सुंदर गीत से लगा सकते हैं जो मुझे बहुत पसंद है

I'm not moving.

इसके बाद खुर्शीद साहब को मिली सेंट्रल स्टूडियोज की फिल्म परक जो 1944 में आई थी फिल्म के दो गीतों को संगीतबद्ध किया था सरस्वती देवी ने और बाकी सभी गीतों का संगीत दिया था खुर्शीद ने सोहराब मोदी निर्देशित इस फिल्म में किरदार निभाए थे मेहताब बलवंत सिंह कौशल्या शाहनवाज याकूब सादिकली लतिका प्रतिमा देवी तारा देवी अबू

और बलराज मेहता ने आइए इस फिल्म का एक गीत सुने जिसे लिखा था आरजू लखनवी साहब ने

दो दो ना के सु खुशी के शान का मुझसे बदले जाना नहीं अच्छा खुशी के शान का

जाना अच्छा। नहीं अच्छा असली में आद से आसू निकल अच्छा, असी में आद से आसू निकल आनान गियादास से

गीत को गाया था कौशल्या ने उन्हीं का गाया इसी फिल्म का एक और गीत आइए सुनते हैं इसे भी आरजू लखनवी साहब ने ही लिखा है

फिल्म के लिए एक अन्य गायिका ने भी डेब्यू किया था ये थी ईरा निगम जिनका जन्म मध्य प्रदेश में अक्टूबर 1930 में हुआ था। फिल्म इतिहासकार व संगीत प्रेमी अरुण कुमार देशमुख जी ने मुझे बताया था कि ईरा निगम दिल्ली व शांति निकेतन में पढ़ी थी और इनके पिता हृदय नारायण निगम खुद भी एक गायक थे यह ईरा निगम

संगीतकार रोशन की पत्नी से अलग हैं ईरा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से संगीत में बाद में ग्रेजुएशन भी किया था अपने पिता की सहायता से ईरा जी को ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी गाने का अवसर मिला उनकी मीठी आवाज को सुन वहाँ काम कर रहे संगीतकार रोशन बड़ा प्रभावित हुए वे खुर्शीद साहब के शागिद थे और उन्हें ईरा के घर ले गए

ईरा की आवाज़ उन्हें बहुत पसंद आई और हृदय नारायण जी को उन्होंने ईरा को फिल्म में गाना गाने देने के लिए मना लिया उस समय ईरा सिर्फ 14 वर्ष की थी हृदय नारायण जी ने ये शर्त रखी कि ईरा सिर्फ उनके साथ दो गाने गाएंगी परक के लिए अपने पहले गीत तो ईरा जी ने गा लिए लेकिन इसके बाद इस शर्त के चलते वे सिर्फ फिल्म असमत में गाकर दिल्ली लौट गई थी

1948 में पीएन निगम से शादी के बाद जब वे बम्बई आई थीं, तो फिर से उन्होंने फिल्मों में कार्य करने का प्रयास किया था उन्होंने हरमंदर सिंह हमराज जी को लिस्नर्स बुलेटिन के लिए बताया था कि उनके पति के मना करने के कारण वे इस दूसरे दौर में सिर्फ पाँच फिल्मों में ही गा पाईं 1949 की फिल्में राखी चार दिन एक तेरी निशानी

वीर घटोत्कच और 1950 की गुरु दक्षिणा इस तरह पहले पिता और फिर पति की पाबंदियों के कारण यह सुरीली गायिका बहुत कम गीत गा पाई थी इसके बाद कई प्रस्ताव होने के बावजूद वे बम्बई से लौट गईं हालांकि कानपुर और दिल्ली में वे रेडियो टेलीविजन पर अवसर मिलने पर गाती थीं। यदि हम गीत कोश देखें तो इस फिल्म में उनको क्रेडिट दिया गया था

सुश्री ईरा के नाम से आइए उनकी मधुर आवाज में गीत सुन इस भूली बिसरी गायिका को याद करें

वाले प्यारिये जा जीवन काफी जगीरा प्यार पसंद मिले जाने वाले चार पसंद मिले जा

के बाद खुर्शीद साहब ने सेंट्रल स्टूडियो की अगली फिल्म यतीम के लिए भी कुछ गीत दिए थे इस फिल्म के तीन गीत दत्ता कौर गांवकर के थे और बाकी खुर्शीद साहब के इस फिल्म का निर्देशन जिया सरहदी साहब ने किया था और इस फिल्म के गीत भी जिया सरहदी साहब ने खुद ही लिखे थे इस फिल्म के कलाकार थे याकूब चंद्रप्रभा ललिता पवार उदय कुमार डेविड

ई बिल्ली मोरिया भूदो अडवाणी सुरैया टीएन चार्ली यूनुस और लीला पवार आइए सुने इस फिल्म का एक खूबसूरत गीत जिसे गा रहे हैं राजकुमारी और जीएम दुरानी

Ha ha ha, ha ha ha, roamrahin baagon mein. Ha ha ha, bhikhi ho yeh dale ya, bhikhi ho yeh dale ya, roamrahin. Ha ha ha, roamrahin baagon mein.

जैसे तेरे जैसे जैसे तेरे कानों में कानों में, चंदन की बालियाँ चंदन की बालियाँ झूम रहे झूम रहे झूम रहे बाबू में डालिया डालिया झूम रहे झूम रहे बाबू तुमे में

कैसा सुबह है बरखा का कमाल कैसा सुबह है बरखा का है बर्खा कमा दो मातु रही सुनते घूम गए समान घूम समान

झूम रही बाबू बीज बुले डालिया डालिया झूम रही झूल रही जा

हाँ मैं है मेरे मधुर बाप मेरे मधुर

फूल तो। है ससुरभा और ये कलिया जो है और ये कलिया जो है और ये कलिया जो है, है मेरे तब हमारी तालियाँ तब हमारी तालियाँ झूम रहे हम हजूम बाबू में हम दीदी तालियाँ दीदी तालियाँ झूम रहे हम हाथ धूम रही बाबू

रहे, रहे क्या बेहतरीन संगीत देते थे खुर्शीद मिठास और तासीर होती है उनके संगीत की उनके संगीतबद्ध गीतों में एक अजब ताजगी है जिसके कारण उनके गीत आज भी सुनने वालों का मन मोह लेते हैं अलग ही स्टाइल था उनका बाकी संगीतकारों से

इसके बाद आई उनकी फिल्म आज और कल जो उन्नीस में आई थी जिसे चित्रा प्रोडक्शंस लिमिटेड लाहौर के बैनर तले बनाया गया था के अब्बास निर्देशित इस सामाजिक फिल्म के लिए मुख्य किरदार निभाए थे नीता रशीद अहमद और आरिफ ने इसी का एक खूबसूरत गीत हम अब सुनेंगे सुनने पर आवाज गायिका नसीम अख्तर की जान पड़ती है फिल्म के लिए

जहीर कश्मीरी और सोहनलाल साहिर के गीत थे पर गीतों की पृथक जानकारी उपलब्ध नहीं है आइए सुनें

अमृत के मधवालों को हम अमृत के मधवालों

इसी साल आई थी मेट्रोपॉलिटन पिक्चर्स मुंबई की फिल्म पगडंडी जिसका निर्देशन किया था रामनारायण दुबे ने इस फिल्म के सभी गीतों को दीनानाथ मधोक ने लिखा था आइए सुने इस फिल्म का एक खूबसूरत गीत गायिका जीनत बेगम की आवाज में

किसी बहाने हम वे गाय को लिया गाने किसी बहाने मजबूर भाई जिस मजबूर मेरा प्यार करूँ कितना

लिया गाने किसी भगवान

क्या गायकी थी जीनत बेगम की अफसोस कि वे बाद के सालों में गुमनामी में चली गईं। इस फिल्म के लिए गायिका मुनवर सुल्ताना ने भी गाया था ये अभिनेत्री मुनवर सुल्ताना से अलग हस्ती हैं। 40 और 50 के दशक में पाकिस्तान में काफी लोकप्रिय रही थीं। इस फिल्म के लिए उनका गाया यह गीत तो मुझे विशेष तौर पर बहुत पसंद है इस गीत में यह दर्शाया गया है की प्रेमिका के पति जब पटवारी नियुक्त हो जाते हैं तो क्या होता है

आप भी आनंद लीजिए इस लाजवाब गीत का मुनव्वर सुल्ताना के स्वर में बलमा पटवारी हो बहनोकारी हो गए बलमा

ारी हो

सब का हाथ

के लिए एक गीत गायिका अभिनेत्री आशा पोसले ने भी गाया था आशा भोसले से पहले आशा पोसले आई थी फिल्मों में। में पटियाला इनका जन्म हुआ था और संगीतकार नाथ की ये बेटी थीं। इनकी एक बहन कौसर परवीन भी पाकिस्तानी फिल्मों में लोकप्रिय गायिका रही थी पंजाबी फिल्म ग्वानी में मुख्य भूमिका निभाने के बाद इन्होंने उन्नीस की फिल्म चंपा से

बतौर हीरोइन डेब्यू किया था वैसे तो इनका नाम सबीरा बेगम था पर इन्हें फिल्मी नाम आशा पोसले मास्टर गुलाम हैदर ने दिया था ऐसा लोग बताते हैं पाकिस्तान की पहली उर्दू फिल्म तेरी याद में हीरोइन यही थी और इनके ऑपोजिट हीरो थे नासिर हुसैन गीत कोश में फिल्म पगडंडी के अभिनेताओं की सूची में इनका नाम नहीं मिलता शायद उन्होंने इस फिल्म में प्लेबैक दिया होगा

इनकी तरह ना जाने कितने कलाकार पाकिस्तान चले गए विभाजन के बाद काश विभाजन नहीं हुआ होता तो कितना अच्छा होता खैर आज के इस कार्यक्रम का समय हो गया है समाप्त खुर्शीद साहब के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए मैं मरहूम ख्वाजा सुल्तान अहमद खुर्शीद साहब के बेटे ख्वाजा इरफान अनवर प्रोफेसर सुरजीत सिंह अरुण कुमार देशमुख जी

हर सिंह हमराज और सईद जी का धन्यवाद करता हूँ अगली कड़ी में हम खुशीद साहब के कुछ और संगीत गीत सुनेंगे वह उनके बारे में और भी चर्चा करेंगे तब तक मुझे दीजिए इजाजत आप सुनिए फिल्म पगडंडी के लिए गाए आशा पोसले के इस गीत को मुझे गजेंद्र खन्ना को दीजिए इजाजत धन्यवाद